महाभारत आदि पर्व आदिपर्व चत सप्तमोध्याय वशिष्ठ जी के अद्भुत थमा बल के आगे विश्वामित्र जी का पराभव अर्जुन उवाच किम निमित्त अभुद्वैरम विश्वामित्र वशिष्ठ वस्तु राश्रमे दिव्य सन्तन सर्वे तत् अर्जुन ने पूछा गंधर्वराज विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि तो अपने अपने दिव्य आश्रम में निवास करते हैं फिर उनमें वैर किस कारण हुआ ये सब बातें मुझसे कहो गंधर्व परिचक्षते गंधर्विष्ठ परिचक्ष लोकेशन निबोधमे गंधर्व ने कहा पार्थ वशिष्ठ जी के इस उपाख्यान को सब लोगों में बहुत पुराना बतलाते हैं उसे यथार्थ रूप से कहता हूँ सुनिए कान्यकुब्जे महानाशे पार्थो भरतर्षभ गाधीति तिव्यु तो लोके कुछ कश्यात्मसंभव भरतवंशरोमड़े कान्यकुब्ज देश में एक बहुत बड़े राजा थे जो इस श्लोक में गाधी के नाम से विख्यात थे वे कुशिक के औरस पुत्र बताए जाते हैं तस्य धर्मात्मनः पुत्र विश्वामित्र उन्हें धर्मात्मा नरेश के पुत्र विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं जो सेना और वाहनों से संपन्न होकर शत्रुओं का मान मर्दन किया करते थे स चार महात्मा मृगयाँ गहले वरे मृगा रेशु मृधन्वसु या मकृिकर्तिथ मृगलिपसो पिपासी आजगाम नरश्रेष्ठ वसीष्रमं प्रति तेक्ष्य तम वसी भागृति विश्वाम नरश्रेष्ठ प्रति जग्राह एक दिन वे अपने मंत्रियों के साथ घन वन में आखेड के लिए गए मरु प्रदेश के सुरम्य वनों में उन्होंने वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया अधिक परिश्रम के कारण उन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा न वे प्यास से पीड़ित हो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मित्र को आया देख पूजनीय पुरुषों की पूजा करने वाले महर्षि वशिष्ठ ने उनका सत्कार करते हुए आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया पाद्यार्घ्या स्वागत नीजग्राह वन्य हविषा तदा भारत पाद्य अर्घ्य आचमनि स्वागत भाषण तथा वन्य हविष्य आदि से उन्होंने विश्वामित्र जी का सत्कार किया तस्थ काम दुग्धेुर्वशिष्ठ से महात्मन उक्ता कामान प्रयक्षेती सा कामान दुष्यते सदा महात्मा वशिष्ठ जी के यहाँ एक कामधेनु थी जो अमुक अमुक मनोरथों को पूर्ण करो यह कहने पर सदा उन उन कामनाओं को पूर्ण कर दिया करती थी ग्रामीश दुदुहे पय चरसात रसायनम भोजनी यानी पेयानी भक्षाणी विविधा चेहियामृतकोषाणी चार्जुन रना च महाराणी वाचि विविधा चामे सर्वस पूजह पूजित श महीपति ग्रामीण तथा जंगली अन्न फल मूल दूध सडरस भोजन अमृत के समान मधुर परम उत्तम रसायन खाने पीने और चबाने योग्य भांति भांति के पदार्थ अमृत के समान स्वादिष्ट चटनी आदि तथा चूसने योग्य ईख आदि वस्तुएँ तथा भांति भाति के बहुमूल्य रत्न एवं वस्त्र आदि सब सामग्रियों को उस कामधेनु ने प्रस्तुत कर दिया तब प्रकार से उन संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं के द्वारा हे अर्जुन राजा विश्वामित्र भली भाति पूजित हुए सामत्य सबलश्चिव तुतोष सभृ संतता सरोन्नताम सपाशो पृथुपंच समृता उस समय वे अपनी सेना और मंत्रियों के साथ बहुत संतुष्ट हुए महर्षि की धेनु का मस्तक ग्रीवा जांघे गलकंबल पूछ और थन ये छह अंग बड़े एवं विस्तृत थे उसके पार्श्वभाग तथा उरु बड़े सुंदर थे वह पांच पृथुल अंगों में सुशोभित थे गवों के मस्तक आदि छह अंगों का बड़ा एवं विस्तृत होना शुभ माना गया है जैसा कि शास्त्र का वचन है शिरोग्रीवा संना शुभान थे नो नाम आज तानि गोवों का ललाट दोनों नेत्र और दोनों कान ये पांचों अंग पृथु पुष्ट एवं विस्तृत हो तो विद्वानों द्वारा अच्छे माने जाते हैं जैसा कि शास्त्र का वचन है ललाटम श्रवणचव नयन द्वितीय तथा पृथुन नेता संस्य धेनुना पंचसूरभ नीलकंठी टीका से साकाराम समिताम सुवाल संकुकणा चारुशृंगाम मनोरमा उसकी आँखें मेढ़क जैसी थीं आकृति बड़ी सुंदर थी चारों थन मोटे और फैले हुए थे वह सर्वथा प्रशंसा के योग्य थी सुंदर पूछ नुकेले कान और मनोहर सिंगों के कारण वह बड़ी मनोरम जान पड़ती थी पुष्टा यत शिरो ग्रीवाम विस्मृत सोबिवीक्षता अभिनंद्य सता राजानंदनी उसके सिर और गर्दन विस्तृत एवं पुष्ट थे उसका नाम नंदिनी था उसे देखकर विस्मित हुए गाधिनंदन विश्वामित्र ने उसका अभिनंदन किया अब्रवीत्य भृतम तुष्ट स राजा तम भृतिम तदा अर्बुदे मम राज्ये न नंदनीम प्रयक्षस्व भुंग महामुनि और अत्यंत संतुष्ट होकर राजा विश्वामित्र ने उस समय उन महर्षि से कहा ब्रह्मण आप दस करोड़ गाएं अथवा मेरा सारा राज्य लेकर इस नंदनी को मुझे दे दे महामुनि इसे देकर आप राज्य भोग करें वशिष्ठवाच देवतातिथिपितृथम राजम च पयस्वी अदे आनंदन इम्वी राज्य नापी तवा नघ वशिष्ठ जी ने कहा अनग देवता अतिथि और पितरों की पूजा एवं यज्ञ के हविष्य आदि के लिए यह दुधारू गायनंदिनी अपने यहाँ रहती है इसे तुम्हारा राज्य लेकर भी नहीं दिया जा सकता विश्वामित्रुवाच क्षत्रियोहम भवान विप्र तपस्वाध्याय साधनः। विश्वामित्र जी बोले मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप तपस्या तथा स्वाध्याय का साधन करने वाले ब्राह्मण हैं ब्राह्मणेशु सु कशाते सुधितामसु अपुरते न गवास्व न दादासी ममे सिंह स्वधर्म न प्रहासयाबी देशियामी चल नाम क्षत्रिस्मे न विप्रोहम बाहुवीजों धर्मत तस्मा भुजबलेमा हरिष्यामी हश्यत ब्राह्मण अत्यधिक शांत और जितात्म होते हैं उनमें बल और पराक्रम कहाँ से आ सकता है फिर क्या बात है जो आप मेरी अभिष्ट वस्तु को एक अर्बुद गाय लेकर भी नहीं दे रहे हैं मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा इस गाय को बलपूर्वक ले जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूँ ब्राह्मण नहीं हूँ मुझे धर्मतः अपना बाहुबल प्रकट करने का अधिकार है अतः बाहुबल से ही आपके देखते देखते इस गाय को हर ले जाऊंगा वशिष्ठ वाचन बलस्तचा यथे क्षति क्षिप्रचार वशिष्ठ जी ने कहा तुम सेना के साथ हो राजा हो और अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले क्षत्रिय हो जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा शीघ्र कर डालो विचार न करो गंधर्ववाच एव मुक्त पार्थ विश्वामित्रो बलादिव हंस चंद्र प्रतीका साम नंदनिमताम जहारंड प्रणुताम काल्यमान मितस्ततः गंधर्व कहते हैं अर्जुन वशिष्ठ जी के जो कहने पर विश्वामित्र ने मारो बलपूर्वक ही हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाली उस नंदनी गाय का अपहरण कर लिया उसे कोड़ों और दंडों से मार मार कर इधर उधर हाँका जा रहा था हम्भाना कल्याणी वशिष्ठ स नंदनी आगम्याखी पार्थ तस्थ भगवत भृतम चारना वैन जागा जगामा श्रमा दत अर्जुन उस समय कल्याणमयी नंदिनी ढकारती हुई महर्षि वशिष्ठ के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्ही को मुँह करके देखने लगी उसके ऊपर जोर जोर से मार पड़ रही थी तो भी वह आश्रम से अन्यत्र नहीं गई वशिष्ठवाचनो मित्र भद्रे विनदंत पुन पुन से बलात्भद्रे विश्वामित्रेण नंदनी किम कर्तव्य मया त्षमा ब्राह्मणोज वशिष्ठ जी बोरे भद्रे तुम बार बार क्रंदन कर रही हो मैं तुम्हारा आर्तना सुनता हूँ परंतु क्या करूं कल्याण मयी नंदिनी विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक हर ले जा रहे हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूं मैं एक क्षमाशील ब्राह्मण हूं हूँ गंधर्ववाचन सानंद विश्वामित्र भय उद्विघ्नशेष्ठम चमुपागमत गंधर्व कहता है भरतमन शिरोमड़े नंदनी विश्वामित्र के भय से उद्विग्न हो उठे वह उनके सैनिकों के भय से मुनिवर वशिष्ठ की शरण में गई गौरवाच कसाग्रम दंडाभ्यताम क्रोधिथवत विश्वामित्र बल घोर ए भगवन कि गौ ने कहा भगवान विश्वामित्र के निर्दय सैनिक मुझे कोड़ों और दंडों से पीट रहे हैं मैं अनाथ की भांति क्रंदन कर रहे हूं आप क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं गंधर्व गंधर्वाच न्याव क्रद्याम दर्शिताया महामुरी न चुक्षुभे तदाधर तदा न चुलाव गंधर्व कहता है अर्जुन नंदिनी इस प्रकार अपमानित होकर कर्ुण क्रंदन कर रही थी तो भी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले वशिष्ठ न तो क्षुब्ध हुए और न धैर्य से ही विचलित हुए वशिष्ठवाच क्षत्रिया तेजो ब्राह्मणा क्षमा बलम भजते यस्माद् गम्यता यदि रोचते वशिष्ठ जी बोले भद्रे क्षत्रियो का बल उनका तेज है और ब्राह्मणों का बल उनकी क्षमा है क्योंकि मुझे क्षमा अपनाए हुए हैं अगर तुम्हारी रुचि हो तो जा सकती हो नंदनवाच किम् नो त्यक्ता भगवन् यदि तम प्रभासथे अत्यक्ता हम तया ब्रह्मणे तुम सकता न वही बला नंदनी ने कहा भगवान क्या आपने मुझे त्याग दिया जो ऐसी बात कहते हैं ब्रह्मण्ड आपने त्याग न दिया हो तो कोई मुझे बलपूर्वक नहीं ले जा सकता वसीष्ठवाच न वाम त्यम कल्याण सेम जद सक्य थे दृढ़ न बद्भि वसते ही अते बलाद वशिष्ठ जी बोले कल्याणी मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता तुम यदि रह सको तो यहीं रहो यह तुम्हारा बछड़ा मजबूत रस्सी से बांधकर बलपूर्वक ले जाया जा रहा है गंधर्वाच थीयता मित तथ्रुआ वशिष्ठ से ऊर्ध्वांचद्रदर्शन गंधर्व कहता है अर्जुन यही रहो वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर नंदनी ने अपने सिर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाया उस समय वह देखने में बड़ी भयानक जान पड़ती थी क्रोध रक्त क्षण गौरम भारम बघन स्व विश्वामित्रस्म व्यद्रावत सर्वश क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी उसके ढकारने की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देने लगी उसने विश्वामित्र की उस सेना को चारों ओर खदेड़ना शुरू किया कथा कृथाग्र दंडाभिहता कल्याण काल्यामान ततस्तः क्रोध रक्तिक्षण क्रोधम भूजे के अग्रभाग और दंडो से मार मार कर इधर उधर हाके जाने के कारण उसके नेत्र पहले से ही क्रोध के कारण रक्त वर्ण के हो गए थे फिर उसने और भी क्रोध धारण किया आदित्य मध्यान्ह क्रोध दिप्त बपुर बंगार वर्ष मुंचंती मुहरबाल महत अ पहलवान पुच्छात प्रसवाद्रवणा छकान यौन देशाचवान सकृत सबरान बहुन क्रोध के कारण उसके शरीर से अपूर्व दीप्ति प्रकट हो रही थी वह दोपहर के सूर्य के भांति उदभाषित हो उठी उसने अपनी पूछ से बारंबार अंगार की भारी वर्षा करते हुए पूछ से ही पहलवों की सृष्टि की थनों से द्रविणों और शकों को उत्पन्न किया योनि यौनिदेश से यवनों और गोबर से बहुतेरे सबरों को जन्म दिया विश्वामित्र की सेना पर नंदनी का प्रकोप पुत्र पुत्र छब, पार्श्वतः। पौण्रान किरातान यवना सिंघला बर्बरान खसान कितने ही सबर उसके मूत्र से प्रकट हुए उसके पार्श्वभाग से पौण्ड्र किरात यवन सिंघल बर्बर और खसों की सृष्टि हुई शिवकाश पुणिन्दाश्च चीना च केरला सर्ज फेन तौर्मृेक्षा बहु विधानी इसी प्रकार उस गौ ने फेन से छिबुक पुनिंद चीन हु केरल आदि बहुत प्रकार के म्लीक्षों की सृष्टि की विशेष तैर्विशिष्टै महासैन्य नाम नामना म्लीख्य गणितता नानावरण सन्छन्य नाना, नाना युदरय तथा अवाक संरभ्य विश्वामित्र से पश्यत एक एक पंचभि सप्तः उसके द्वारा रचे गए नाना प्रकार के मृेक्ष गणों की वे विशाल सेनाएं जो अनेक प्रकार के कवच आदि से आच्छादित थीं सबने भांति भांति के आयुध धारण कर रखे थे और सभी सैनिक क्रोध में भरे हुए थे उन्होंने विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सेना को तितर वितर कर दिया विश्वामित्र के एक एक सैनिक को मृक्ष सेना के पाँच पाँच साथ, साथ योद्धाओं ने घेर रखा था अस्त्रवर्षेण महता वध्यमान बलम तदा प्रभग्नम सर्वतस्थम विश्वामित्र से पश्यतः उस समय अस्त्र शस्त्रों की भारी वर्षा से घायल होकर विश्वामित्र की सेना के पांव उखड़ गए और उनके सामने ही वे सभी योद्धा भयभीत हो सब और भाग चले न च प्राणिर्भियुद्यंते कैचित तत्रिका विश्वामित्र से संक्रुद्धै विष्ठ भरतर्षभ भरश्रेष्ठ क्रोध में भरे हुए होने पर भी वशिष्ठ सेना के सैनिक विश्वामित्र के किसी भी योद्धा का प्राण नहीं लेते थे सा गौस्त सकम सैन्यम कालयामास विश्वामित्रस्त तत्सैन्यम काल्यम त्रियोजनम क्रोशम भयोद्विग्न त्राता नाध्य ग इस प्रकार नंदिनी घाय ने उनकी सारी सेना को दूर भगा दिया विश्वामित्र की वह सेना तीन योजन तक खदेड़ी गई वह सेना भय से व्याकुल होकर चीखती चिल्लाती रही किंतु कोई भी संरक्षक उसे नहीं मिला विश्वामस्तो दृष्ट् क्रोधाविष्ट सरोजसी वर्ष सर्वर्षा वसीषेम सतम घोरूपांशनाचा क्षुरा भल्ला महामु विश्वाम प्रयुक्ता व्यमोचयत वशिष्ठ से तदा दृष्ट्वा कर्मकौशलमा को विश्वाम कोपेन भूप सत्रीन पत्रुनिपातन दिव्यास्त्र वर्ष तस्मे तो प्राणिणोजा आग्ने वारुणम चैन््रम जाम वायव्यमेंससर्ज महाभागे वसीषे ब्रह्मण सुत अस्त्रणी पर्वत ज्वालां विसजंती प्रपेतिर युगा घोरा पतंगस् रश्म वशिष्ठी महातेजा ब्रह्मशक्ति प्रयुक्तया यशा निवार सर्वाण्यस्त्रिस्म ततस्ते भस्म सा पतंति स्म महितले अपो्य दिव्यान स्त्राणी किमब्रवी य विश्वामित्र क्रोध से व्याप्त हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को लक्षित करके पृथ्वी और आकाश में बाणों की वर्षा करने लगे परंतु महामुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के चलाए हुए भयंकर नाराज छूर और भल्ल नामक मानों का केवल बांस की छड़ी से निवारण कर दिया युद्ध में वशिष्ठ मुनि का वह कार्य कौशल देखकर शत्रुओं को मार गिराने वाले विश्वामित्र भी पुनः कुपित हो महर्षि वशिष्ठ पर रोषपूर्वक दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगे उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महाभाग वशिष्ठ पर आग्नेस्त्र वारुणास्त्र ऐन्द्रास्त्र याम्यास्त्र और व्यास्त्र का प्रयोग किया वे सब अस्त्र प्रलय काल के सूर्य की प्रचंड किरणों के समान सब ओर से आग की लपटे छोड़ते हुए महति पर टूट पड़े परंतु महातेजस्वी वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए ब्राह्म बल से प्रेरित हुई छड़ी के द्वारा इन सब अस्त्रों को पीछे लौटा दिया फिर तो वे सभी अस्त्र भस्मीभूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े इस प्रकार उन दिव्यास्त्रों का निवारण करके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से यह बात कही वशिष्ठवाच निर्जितोषी महाराज दुरात्मन गांधीनंदन यरिते परम शौर्य तद दर्श मी स्थित वशिष्ठ जी बोले महाराज दुरात्मा गांधीनंदन अब तू परास्त हो चुका है यदि इसमें और भी उत्तम पराक्रम है तुझ में और भी उत्तम पराक्रम है तो मेरे ऊपर दिखा मैं तेरे सामने डटकर खड़ा हूँ गंधर्वाच्था चोक्त वशिष्ठे न अनिप नौवाच किं मिद्रावित महाबल गंधर्व कहता है राजन विश्वामित्र की यह विशाल सेना खदेड़ी जा चुकी थी वशिष्ठ के द्वारा पूर्वोक्त रूप से ललकारे जाने पर वे लज्जित होकर कुछ भी उत्तर न दे सके दृष्टवा तन्महदाश्चर्य ब्रह्म तेजो भवे तला विश्वामित्र क्षत्र भावान निर्विंडो वाक्यम्रवीद धिबल क्षत्रिय बलमतेजो बलम अत्यंत आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर विश्वामित्र क्षत्रियत्व से खिन्न एवं उदासीन हो यह बात बोले क्षत्रिय बल तो नाम मात्र का ही बल है उसे धिक्कार है ब्रह्म जनित बल ही वास्तविक बल है बलाबलम विनि तप एव परम बलम सराज्यम स्थित विस्सृज्यं चीपता भोगांश पृष्ठत मनोदे स ग तपसा सिद्धि लोकान दृष्टभ्य तेजस तताप सर्वान् दीप्त जा ब्राह्मण ताम अवातवान् वच्च तता सोमींद्रेण इस प्रकार बला बल का विचार करके उन्होंने तपस्या को ही सर्वोत्तम बल निश्चय किया और अपने समृद्धशाली राज्य तथा देदीप्यमान राज्य लक्ष्मी को छोड़कर भोगों को पीछे करके तपस्या में ही मल लगाया इस तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हो उद्दीप्त तेज वाले विश्वामित्र जी ने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोगों को स्तब्ध एवं कर दिया और अंतो ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया फिर वे इंद्र के साथ सोमपान करने लगे ये श्री महाभारते आदि परवड़ी चैत्र रथ परवड़ी वशिष्ठे विश्वामित्रपरा भवे चतुसप्त अधिक शततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में वशिष्ठ जी के चरित्र के प्रसंग में विश्वामित्र पराभव विषयक एक अध्याय पूरा हुआ